बेमन से पत्नियों को निभा रहे हैं भले बेमन से निभा रहे हैं बेमन से भी भले निभा रहे हैं तभी निभरी कि नहीं निभ रही घर बस रहा है कि नहीं बस रहा है पत्नी कहती है मैं तो कब से चल कब से चली जाती है यहां से लेकिन क्या करूँ बच्चों का ध्यान आता है इसलिए मुझको है मरना पड़ रहा है भले बेमन से तुम घर में रह रही हो लेकिन घर बसा है कि नहीं कहना यह चाहता हूं कि बेमन से तुम कुछ भी करो उसका फल मिलेगा जरा बेमन से किसी को गाली देके देखो तो चप्पल ना पड़े तो मेरी गारंटी है और तुम गाली दे के कह देना हमने तो बेमन से दी है बेमन से गाली देने का क्या लाभ है वो सामने वाला बता देगा बच्चे गलती से खाद्य सामग्री समझ करके गेह में रखने वाली सलफाज की गोली बच्चा ने खा ली मन तो मरने का था नहीं मन तो समय मिठाई में था कि मैं मिठाई खा रहा हूं लेकिन गलती से क्रिया गलत हो गई तो बेमन से खाया गया जहर के काम नहीं करेगा कोई तुम्हारा मुंह फाड़ करके जबरदस्ती तुम्हारे मुख में जहर दे दे और तुमको नहीं खाऊ नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा अंदर कर ही दिया कैसी भी तुम्हारा मन तो नहीं था खाने का किसने जबरदस्त खिला दिया बोलो जहर काम करेगा कि नहीं करेगा भले बेमन से सही अंदर तो गया ना काम तो करेगा अब इतने उदाहरण देकर मैंने यह सिद्ध कर दिया कि बेमन से की हुई क्रिया भी अपना फल देती है इसलिए जब ये सब वस्तुएं अग्नि बेमन से छू तो जलाएगी बर्फ बेमन से छू तो ठंडक देगी करंट को बेमन से छू तब भी करंट मारेगा ऐसी प्रभु के नाम को बेमन से भी जपो अश्रद्धा से भी जपो तब भी नाम अपना काम करेगा विश्वास करो इस कभी ये प्रश्न नहीं करना कि खाली राम राम करने से क्या करे पगले राम नाम खाली नहीं है नाम में और प्रभु में कोई अंतर नहीं है जब ये भाव आ जाता है ना मन में कि हम जो जब करें प्रभु का नाम है बस उसी समय में भगवान की प्रतिष्ठा हो जाती है नाम में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है कब जब हम नाम करते समय भाव करते हैं कि हम प्रभु का नाम जप कर रहे हैं ये प्रभु का नाम है हो चाहे कोई भी नाम जो तुम्हारे गुरु ने दिया जो तुमको भावे किसी भी नाम का जप किसी भी नाम को तुम लोग जब कर रहे हो बस अगर ये भाव है कि प्रभु का नाम मैं जब करूं उसी समय इस भावना के आते ही उस नाम में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उस नाम में भगवान का निवास हो जाता है एक बार स्वयं भगवान नारायण ने प्रकट होकर के पूजा श्री भाई हनुमान प्रसाद पोदार जी को कहा था नाम प्रचार के लिए इस कलयुग में मेरा नाम ही उद्धार का कारण होगा नाम का प्रचार करो उस समय भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी महाराज ने पूछा कि मेरे प्रभु आपके तो अनंत नाम हैं। मैं किस नाम का प्रचार करूं? कोई विशेष नाम कोई विशेष रीति जिस रीति से वो जपा जाए भाई जी एक अलौकिक विभूति नाम का ग्रंथ पढ़ो उसमें ठाकुर जी कहते हैं हनुमान प्रसाद पोदार जी से किसी भी नाम का जाप करें बस भावना ये होनी चाहिए प्रभु का नाम बस इतना ही बहुत है एक बार एक ग्रामीण सज्जन पढ़े लिखे विशेष थे नहीं एक बार सत्संग सुना तो भाव बदल गया अब तक अपराध किया करते थे मांस खाते शराब पीते और और अपराध करते सत्संग सुन के मन में भावना आ गई अब मैं अपराध नहीं करूंगा संत की शरण में आ गया महाराज हमको भी कुछ बताओ कैसे हमारा उद्धार हो मैं बहुत अघी हूं मैंने बड़े अघ की है अघ का मतलब पाप तो संत ने कहा घबराओ मत अपिचेत सुदूराचारो भजते माम अन्य भाग साधु रेव सह मंतव्य क्षम्य विवस्तो ही सहा क्षिप्रम भवती धर्म आत्मा सासो शांति निगच्छति कौन ते अप्रति जान ही नामे भक्त प्रणशति प्रभु ने गीता में कहा है कोई कितना भी बड़, बड़ा पापी क्यों न हो अगर वो पापों को त्याग करके मेरे भजन में लग जाए मैं उसको साधु ही मानने लग जाता हूं कोई बात नहीं तुम्हारी जिंदगी पहले कैसी थी अब कोई अपराध का मैं कौन सा नाम जब करूं तो कहा कि तुमने अपने आप को अघि कहा है कि मैंने बड़े अघ किए हैं तो प्रभु के हजारों नाम हैं, उनमें एक नाम है प्रभु का अघमोचन अघमोचन का मतलब पापों को नष्ट करने वाला प्रभु का एक नाम है पतित पावन ऐसी अघमोचन तो उस किसान से कहा कि यही नाम तुम जब किया करो अघमोचन अघमोचन अघमोचन अब उसने गुरु मंत्र मिल गया उसको ले लिया मंत्र अब लगा जपने वो बेचारा भूला वाला किसान अघमोचन शब्द तो भूल गया प्रभु का नाम बस खमोचन खमोचन जप करने लगा खेत में गया हल जोतने के लिए बैलों को भी हाँक रहा हल चला रहा है साथ साथ बोलता जा रहा है अघमोचन अघमोचन अघम अग, नहीं खमोचन खमोचन खमोचन, खमोचन। भगवान नारायण हंस दिए लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु आप कैसे हंसे हो भगवान ने पंजाबी में कहा ऐ ही तो लक्ष्मी में बोली प्रभु आप ऐसे तो नहीं हंसते कुछ तो बात है भगवान ने कहा है एक बात वो देखो नीचे मृत्यु लोक में वो जो किसान है ना आज उसने मेरा नामकरण संस्कार किया है नाम कौन सा नाम रखा उसने आपका उसने मेरा नाम रखा है खमोचन का खमोचन का अर्थ क्या है व्याकरण की दृष्टि से खमोचन का अर्थ क्या है भगवान नारायण ना बोले ये तो मैं भी नहीं जानता क्या अर्थ है लेकिन इतना पता है कि मेरा नाम है लक्ष्मी ने कहा प्रभु किसी भी दृष्टि से आपका नाम नहीं हो सकता आप तो बरबस मान रहे हैं कि मेरा नाम है भगवान ने कहा लक्ष्मी अगर विश्वास नहीं तो जाके पूछ लो किसका नाम जब कर रहे हो किसान का प्रभु आप भी चलो प्रभु ने कहा कि मुझको भक्त पहचान जाएगा कि मेरे साथ मृत्यु लोक तक चलो फिर वहीं कहीं छुप जाने रास्ते में मैं अकेली पूछने चली जाऊंगी कहा ठीक है लक्ष्मी नारायण भगवान आए इस मृत्यु लोक में खेत के पास में एक गड्ढा था कुमार लोग मिट्टी खोद करके बर्तन बनाने के लिए ले गए थे गड्ढा था लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा प्रभु आप तो इस गड्ढे में छुप जाओ और मैं पूछ के आती हूं भगवान गड्ढे में छुप गए लक्ष्मी साधारण सी नारी का बेस बनाती है हल जोतते हुए बैलों को हांकते हुए उस किसान के पास गई और कहा कि आपके होठ अकेले फड़फड़ा रहे हैं आप क्या जप कर रहे हैं क्या बोले जा रहे हैं अकेले किसान ने सोचा कोई बद चलन औरत आ गई है मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रही है ये तो मेरे लिए कुसंग है इसे बात ही नहीं करनी और बैलों को हाँकता हुआ आगे निकल गया फिर दूसरा राउंड जब लगाते आए लक्ष्मी वहीं खड़ी रही लक्ष्मी ने थोड़ा तीखे स्वर में कहा अरे बताते क्यों कि उन्हें किसका नाम जब रहे हो अब क्रोध आ गया लेकिन अपने क्रोध पर कंट्रोल कर लिया फिर बैलों को हाँकते आगे निकल गए फिर जब तीसरा राउंड आया लक्ष्मी वहीं खड़े रही अब लक्ष्मी ने क्रोध में आके पूछा अरे बताते क्यों नहीं जब तक नहीं बताओगे मैं पिंड नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा क्रोध आ गया जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गई जब लक्ष्मी ने पूछा किसका नाम जब करे हो तो गुस्से में कहा तेरे खसम का नाम जब कर रहा हो तेरू क्या पड़ी लक्ष्मी हैरान ये तो मुझको पहचान गया ये तो बड़ा सिद्ध महापुरुष है कोई ये तो मेरे प्रीतम का ही नाम जब कर लक्ष्मी सोच कर तब तो वो आगे निकल गया लक्ष्मी की तरफ देखा ही नहीं फिर चौथा रोण आया फिर लक्ष्मी ने कहा अच्छा बता मेरा खसम कहा है पीछे पड़ गई जनानी कैसे बगाया जाए बोले नहीं फिर पांचवीं बार जब जोतते हुए हल्को आए अब लक्ष्मी ने कहा अरे बताना मेरा खसम कहा तो क्रोध से बोला पड़ा होगा कहीं खड्डे में <laughs> मेरे पीछे आदो आद के गए <laughs> गड्ढे में छिपे छिपे भगवान हंस दिए और किसान के सामने चतुर्भुजर् में प्रग हो गए लक्ष्मी प्रकट हो वो लक्ष्मी नारायण अब देखो एक खमोचे नाम तो भगवान का नहीं है लेकिन भगत के मन में जपते हुए ये भावना है कि मैं प्रभु का नाम जप कर रहा हूं मुझको क्रोध भी आता है दुख भी होता है उन अज्ञानी लोगों पर जो व्यासपीठ पे बैठ करके समाज के बीच में विश्व घोल रहे हैं और कहते हैं जो नाम हम बताते हैं वही नाम सच्चा है बाकी सब झूठ है बहुत विष्र घोला जा रहा है धर्म के ठेकेदारों के द्वारा मुझको बड़ा दुख होता है इस बात से कैसे समझाऊ मैं लोगों को किसी भी नाम का तुम जब करो बस पापों से बचना पड़ेगा राम नाम जाप कर भूल के ना पाप करो बस यह साधना और पूजा पाठ बने तो करो नहीं तो कोई बात नहीं और और लाखों साधना है, करो अच्छी बात है कुछ ना कुछ करते रहो हम कहते कुछ भी ना हो श्री बाल कृष्णदास जी महाराज ने केवल महामंत्र का जाप किया था इतने से उनको सखी भाव की प्राप्ति होगी उन्नीस सौ में साक्षात श्री कृष्ण प्रगटों के दर्शन देते हैं और जब श्री कृष्ण ने प्रगटों के दर्शन दिए जब ठाकुर जी के चरणों में गिरे दर्शन करके उस समय बाल कृष्णदास जी महाराज थे दाढ़ी वाले संत थे और जो ही स्पर्श किया ठाकुर जी का भूल गए कि मैं एक साधु सन्यासी हूं मैं फकीर भूल गए सखी भाव को प्राप्त मैं सखी सखी अली नाम की हो महीने तक ऐसे मस्ती में रहे अब सखी भाव के, सर्वत्र उनको लीलाएं दिखती रहती थी सन 1956 में कुछ चित्र लिए गए आज भी उनकी समाधि के चारों तरफ फोटो लगे गए हैं बालकृष्णदास जी महाराज के जिनमें दिखाया गया है कैसे तन की भी शुद्ध नहीं वस्त्रों तक की शुद्ध नहीं है शुद्ध नहीं रहती थी खान पीन की शुद्ध नहीं रहती थी एक बात तो वर्णी सखी के रूप में बैठे हैं छत पर इतने रोए श्री कृष्ण के लिए विरह में ऊपर से आंसू टपते टपकते लुढ़कते-लुढ़कते सारी सीढ़ियां पार करके सबसे नीचे आ गए थे कौन विश्वास करेगा कि इतना भी आंसू आ सकते आंखों से एक बार तो कृष्ण के विरह में ऐसा शरीर तप्त हो गया पूरा शरीर लगा जलने इतना टेम्परेचर बढ़ गया माघ का महीना लगा कि अब शरीर जल जाएगा कृष्ण विरह में उस समय ठंडे पानी गड़ा लिया अपने प्रोडेल उड़ दिया भाफे उठने लगी शरीर से इन्हीं बाल कृष्ण जी महाराज की बात कर रहा हूं केवल नाम जप करके भाव दे प्राप्त कर लिया सखी का इसलिए मेरी माता और सज्जनों ये जो प्रश्न आया है कि स्त्रियां कैसे भजन करें घर में फंसी हैं तुम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो तुम्हारी जीव के लिए बहुत समय है नाम जब करने के लिए प्रश्न है कि मन की भक्ति बढ़िया तन की इसका उत्तर है भक्ति तो मन की ही बड़ी होती है लेकिन जब तक तन की भक्ति नहीं होगी तब तक मन की भक्ति में प्रवेश नहीं है सीधी सी बात है देखो कथा सुनना ये तन की भक्ति है कानों से सुन रहे हो शरीर आपका यहाँ आया है तो ये तन की भक्ति और जब दीक्षा लेने के लिए गुरु जी के पास गए तो इस तन के अंदर गया था मंत्र के मन के अंदर इन्हीं कानों से अंदर गया ना आपके मन को पता ना गुरु ने क्या मंत्र दिया पता ना मन से तो ये मन को कहां से पता चला बोलो मन में मंत्र बाद में गया था पहले तन में गया था एक कान तन है पहले इस तन में मंत्र आया गुरु के द्वारा कानों के रास्ते मन में पहुंच गया कृष्ण की प्रीति मन में आती है लेकिन आती कौन से रास्ते से तन से आती है प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा और कथा तन से सुनी जाती है तुम कानों को बंद कर लो, को मन कथा सुने तो नहीं सुन पाओगे ये बात सत्य है कि मन की भक्ति ऊंची है लेकिन मन की भक्ति में प्रवेश तब तक नहीं होगा जब तक तन से भक्ति नहीं करोगे यह प्रश्न था किसी का कहा कि हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए अंधविश्वास देखो भी भगवान अनदेखी वस्तु है विश्वास हमेशा अंधाई होता है ध्यान रखना विश्वास हमेशा अंधाई हुआ करता है हमने अपनी मां पे विश्वास किया मां ने कहा ये तुम्हारे पापा हैं। हमने क्या माना फिर उनको पापा मान लिया ना बोलो ये विश्वास है कि अंधविश्वास है बोलो हम कोई प्रमाण दे सकते हैं या कभी हमने डीएनए टेस्ट कराया फिर क्यों हम अपने बाप को बाप कहते हैं इसलिए कहते हैं अंधविश्वास मां ने कहा बेटा तुम्हारे पापा है हमने मान लिया पापा है मां ने झूठ कहा चाहे सच कहा हमने अंधा विश्वास किया और इस अंधा विश्वास करने का लाभ क्या वहां पिता की सारी संपत्ति के मालिक बन जाएंगे अगर हम मां से कहें हम अंधविश्वास नहीं करेंगे पहले डीएनए टेस्ट होगा लेबोरेटरी में जाकर के जब विज्ञानिक पद्धति से जब निश्चय होगा कि मेरे पापा हैं, तब मैं मानूंगा इतना जरा मां से कहके देखो हम अंधविश्वास नहीं करेंगे जरा मां से कहकर देखो अभी जूते हमारे घर से बाहर निकाल देगी मां विश्वास हमेशा ध्यान अंधा ही करता है हमने घर में कहां देखा था भगवान को जब हम घर में थे सुना था किताबों में विश्वास कर लिया और चल दिए घर छोड़ करके ये भी नहीं सोचा कि जिंदगी कैसे कटेगी कहां खाएंगे कहां पिएंगे कहां रहेंगे बीमार पड़ गए कौन दवाई बूटे देगा सर्दी में कौन ऊनी वस्त्र देगा कौन अपने यहां सुलगा यह अंधविश्वास तो था विश्वास हमेशा अंधा करता है ध्यान रखना देख करके मानोगे आध्यात्मिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान में बस इतना अंतर है जानो फिर मानो ये भौतिक विज्ञान है मानो फिर जानो ये आध्यात्मिक विज्ञान है फिर दोबारा सुनो पहले मान जानो पहले जानो उसके बाद मानो इसको कहेंगे भौतिक विज्ञान और पहले मानो फिर जानो इसका नाम है आध्यात्मिक विज्ञान भगवान हमारे आपके लिए अंधविश्वास ही हुआ करते हैं कहां देखा हमने भगवान को क्यों छोड़ के चल दिए फिर घर को क्यों लोग तुम कथा में आए हो ये अंधविश्वास तो है जो कथा में आए हो विश्वास कहते हैं जब भगवान प्रत्यक्ष हो जाए उसको कहेंगे अब विश्वास है अब विश्वास से कोई हमको डावा डोल नहीं कर सकता भाई जी सिद्ध महापुरुष है किस कोठी के हैं ये मेरा अंधविश्वास नहीं ये मेरा विश्वास है अंधविश्वास पहले था जब मैंने भाई जी एक अलौकिक विभूति नाम का ग्रंथ पढ़ा और उससे पूर्व में मैंने श्री राधेश्याम बंका जी के लिखे जो पत्र गोरखपुर से आया करते थे पंडित जी के पास गोर्धन उन पत्रों का संग्रह किया गया चार पुस्तकें छपी उन पत्रों की उन पत्रों का नाम हुआ वाटिका के पत्र पुष्प उन चारों भागों को मैंने जब पढ़ा भाई जी की महिमा पढ़ी अब मैंने भाई जी को कभी देखा नहीं मैं कभी गोरखपुर नहीं गया केवल पत्र पढ़े थे जो वाटिका के पत्र पुष्प नाम की पुस्तक में छपे थे उन पत्रों को पढ़ करके भाई जी से लगाव हो गया उनका विरह भी आपने लगा कई बार मैं भगवान को कोसने लगा कि मेरा जन्म थोड़ा पहला कर पहले कर देते कितना अच्छा होता जब भाई जी सो दुनिया में थे सन उन्नीस में सिर्फ छोटा मेरा जन्म उन्नीस का है उस समय में, में पांच साल का था मैंने प्रभु से कई बार कहा रोते हुए बात आप 10-20 साल और पहले मेरा जन्म कर देते तो मैं भाई जी से मिल लेता मैं रोया करता था भाई जी के लिए कई बार तो मैं तक्की भिगो रो रो करके भाई जी के लिए कई बार मैंने भोजन त्याग दिया था रोता था भाई जी का उन्हीं दिनों एक हनुमान दास ना, राठी नाम से एक सदग्रस्त जो घर का त्याग करके बरसाने रहा करते थे वो पहले कलकत्ता रहते थे मारवाड़ी हनुमान दास राठी जी भाई जी के प्रति मेरे क्या विचार वाले गए थे वाटिका के पत्थर पुष्प पढ़ करके इस बात को उन्होंने जाना उन दिनों में पूजा श्री रमेश बाबा की कथा में गहरा बने महरू जाया करता था उधर से वो भी आते थे बरसाना में किराया का मकान लेके रहा करते थे उनसे मेरा परिचय हुआ एक बार उन्होंने बताया कि भाई जी मेरे घर में कलकत्ता में कई बार आए हैं भाई हनुमान प्रसाद पौधार और साथ में उनके परम कृपा पात्र पूजा श्री राधे बाबा मेरे यहां धार्मिक लाइब्रेरी थी गीता प्रेस में जो पुस्तकें छपती हैं उनके लिए कुछ उनको किताबें चाहिए थी मेरे पास कई बार आए बताया उन्होंने जब मुझको लगा पता कि जिन के लिए मैं दिन रात रो रहा हूं आजकल वो परम पूजा श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी इनके घर में आया करते थे उनसे मेरा लगाव हो गया मुझको ऐसा लगा कि चलो भाई जी तो नहीं मिले जिनसे भाई जी मिले हैं भाई जी का संग जिनको मिला है कम से कम वो तो मुझको मिल गए हनुमान दास राठी जी उनकी पत्नी दोनों ने कहा हम आपके पास कुटिया में आएंगे और कुछ ऐसी वस्तु लेकर आएंगे आप निहाल हो जाएंगे हमने कहा ठीक हमने उनका इंतजार किया वो दोनों पति पत्नी मेरे पास आए बरसाना में क्या लेकर आए भाई जी की आवाज में एक कैसे जिसका नाम था भगवान नाम महिमा जब मैंने भाई जी की आवाज सुनी पहली बार मैं तो सोचता था उस समय की रिकॉर्डिंग कहां मिलेगी आज से 60 साल पहले की रिकॉर्डिंग 60 का 70 साल पहले की रिकॉर्डिंग कहां मिल पाएगी लेकिन जब कैसेट मुझको दी मैं तो निहाल हो गया भाई जी की आवाज सुनता था मन से बिल्कुल भाई जी का चिंतन देखो अब तक मैंने भाई जी के बारे में सुनाई है उन्होंने भाई जी की पूजा बाबा की बहुत महिमा सुनाई सुनाई है और सुन करके मैं उनके लिए रो रहा हूं अब बताइए जो मैं रो रहा हूं मैंने भाई जी को देखा तो है नहीं यह विश्वास मेरा अंधा ही तो था मैंने प्रत्यक्ष तो किया नहीं था भाई जी का यह मेरा विश्वास अंधा ही तो था उस अंधविश्वास का लाभ क्या हुआ? मैंने शायद द्वितीय दिन की कथा भी बताया तीन बार भाई जी ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए इन आंखों से नंगी आंखों से मैंने दर्शन किया आज भी कई लोग मुझको मिले हैं जो कहते हैं कि हमने साक्षात दर्शन किए भाई जी के अब भी प्रकट हो जाते हैं और कोई कितना विश्वास कर पाता वो जाने लेकर मैं पूरा विश्वास करूंगा क्योंकि मेरी स्वयं की अनुभूति है तो ये जो प्रश्न किया गया कि भगवान में विश्वास करना चाहिए या अंधविश्वास भाई मैं कहना चाहूंगा विश्वास हमेशा अंध ही होता पहले अंधविश्वास करो अंधविश्वास के कर, कर, करने के बाद उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ फिर प्रत्यक्ष हो जाएगा जब सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा सब कुछ फिर तुम्हारा विश्वास होगा फिर होगा बाद में विश्वास अनुभूति से पहले अंधविश्वास होता है और अनुभूति के बाद विश्वास होता है इससे विश्वास अंधा हुआ करता है हुँ? अगला प्रश्न है आपकी कथा से प्रभावित तो होकर कुछ लोग दीक्षा लेना चाहते हैं पर वो प्याज लहसुन को छोड़ने का कारण जानना चाहते हैं कृपया है आज उनके प्रश्न का सुझाव लहसुन प्याज लहसुन मसूर की दाल क्यों नहीं खानी चाहिए देखो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जिन वस्तुओं से बदबू आती है वो सब तमोगुणी होती है।, है वो खाद्य सामग्री ही जो सत्वगुण में प्रवेश करना चाहते हैं जो भगवान के ध्यान में खोना चाहते हैं जो हृदय में सत्व गुण लाना चाहते हैं वो तमोगुण वस्तुएं ना खाएं। अब प्यालेसन खाने में पाप है कि नहीं ये बात छोड़ो इतना अवश्य है कि प्यार खाने वाला का मन में तमोगुण बढ़ता है तीखा स्वह होता है और अब भी आप प्रत्यक्ष में देख सकते हैं आपके घर में जिसको भी तेज नमक मिर्च पसंद है उसका स्वभाव तीखा होता है प्रत्यक्ष में देख लो जिसको मिर्चें खाना ज्यादा पसंद है जिसको तीखी चीजें खाना ज्यादा पसंद है उसका स्वभाव तीखा है क्यों ये तीखी वस्तुएं स्वभाव को भी तीखा करती है शरीर के लिए कुछ सदुपयोग हो सकता है पहले उसमें औषधि है आयुर्वेद में इसकी महिमा गायी है आयुर्वेद भी हमारी ग्रंथ है प्यालैसों से कई औषधियां बनती हैं ये बात सच है भले हमारे शास्त्र आयुर्वेद में प्यालस की महिमा गाई हो लेकिन ध्यान रखना आयुर्वेद आत्मा के उत्थान के लिए नहीं है आयुर्वेद देह को निरोग बनाने के लिए है। जो केवल देह को निरोग बनाना चाहते जिनका देह निरोग रखना लक्ष्य है भगवान लक्ष्य नहीं है वो भले कुछ भी खाए पीए उनकी बात नहीं है जो देह के साथ साथ अपने मन को भी सत्व गुण में लाना चाहते हैं वो प्याला सुना है और बताता हूं हमको सूंग के देखना इस समय मुझको पूरा पसीना आ रहा है हमको सूंग के देखना बदबू नहीं आएगी और गलती से आप अपने आप को ना सूंग लेना ऐसा करके और देखो प्यालसन की बात बता रहा हूं जो प्यालेसु खाते मृत्यु के बाद उनका शरीर अकड़ता नहीं है और जो प्यालसन अपवित्र वस्तु अखाद्य सामग्रियों का भक्षण करते हैं मृत्यु को केवल तीन चार घंटे बाद शरीर अकड़ जाएगा उनका अभी पिछले वर्ष की बात है 12 बजे के बाद एक व्यक्ति का शरीर छोटा संयोग से हम वहीं थे पास में ही सत्संग चल रहा था हमारी जानकारी में थी इसलिए हम गए तो डेड बॉडी सामने पड़ी थी पूरे परिवार के लोग वहां थे मैं गया उस समय यह इच्छा की बात है तो उनको कंठी पहनाना चाहता था मैं उनके मृत शरीर को कंठी पहनाना चाहता था तो कंठी पहनाने के लिए उनको सिर को थोड़ा ऊंचे उठाना पड़ा जिससे कि कंठी गले में ठीक पहनाई जाए उनका शरीर उठा अकड़ गया पूरा शरीर ही उठ रहा था गर्दन झुके नहीं रही थी अभी पांच छह घंटे हुए थे मृत्यु इतना कड़ गया शरीर क्यों क्योंकि खान पीन शुद्ध नहीं था वो तो मां की भक्ति थी जो उनकी भक्ति पर रीझ करके हमको जाना पड़ा मां की खुशी उनका शरीर अकड़ गया और अब दूसरा उदाहरण देता हूं हमारे आश्रम में कृष्णा बहन जी रहा करती थी उनकी क्या महिमा गाएं जब उनका शरीर छूटा मैं उस समय उत्तराखंड में था कथा चल रही थी समाचार आया संस्कार मेरे द्वारा ही होना था कथा अगले दिन पूर्ण होती होनी थी अब अधूरी कथा कैसे छोड़ के जाए अगले दिन की भी कथा की अगले दिन की कथा करके हम चल दिए पहुंचे और देख सुन कर क्या हैरान होंगे इस बात को हमने अपने हाथों से उनका श्रृंगार किया था इतना मुलायम शरीर उनका सब थे साक्षी यहां कई लोग बैठे होंगे जो समय मेरे पास थे पूरा शरीर हाथ पांव सब इतने कोमल इतने मुलायम कहीं से मोड़ लो पूरा श्रृंगार किया वस्त्र धारण कराया हमने स्नान कराया बिल्कुल रूई की तरह मुलायम शरीर था क्योंकि बचपन से कभी प्याले स्म खाया नहीं और उनकी भक्ति क्या थी एक सौ गिराज गोवर्धन की परिक्रमा की उन्होंने लगातार एक सौ परिक्रमा चौरासी कोष की हमारे साथ में पैदल परिक्रमा की चौसठ माला का जाप नित प्रति किया जाता था हर अमावास पूर्णिमा को अपने गांव की कीर्तन करते पूरी फेरी लगाती थी हर एकादशी को अखंड कीर्तन करती थी हर रोज एक घंटा महामंत्र का नाच नाच के की कीर्तन करती थी और ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से शम कपड़े सिल करके जो भी पैसा होता उसको अपना गुजारा करती थी उससे इतनी भक्ति भावना वाली थी अपने सही छूटने से कुछ समय पहले करीब करीब पंद्रह दिन पहले उसने कह दिया था आज समय दूसरे साधक रहते हैं निर्मला दीदी जी उनको कहा कि मेरा कफन सिल दे मेरा कफन अपने हाथों से सिलना नाप लेके उसको पता मुझको जाना है मैं उस समय वहां था नहीं संयोग की बात तो हमारे पूज्य पूज्यश्री बाबा आए आश्रम में तो निर्मला ने कहा कि बाबा आप औषधि की बात कर रहे हैं कृष्णा को देने की ये तो कह रहे है कि मेरा कफन सील दो तो बाबा ने कहा इसको कफन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसके लिए स्पेशल श्रृंगार आएगा ऊपर से इसको कफन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसके लिए स्पेशल श्रृंगार आएगा वस्त्र आएगा सिर छूटने से, से करीब के मैं ध्यान नहीं रहा महीने पहले के बात की पंद्रह दिन की ध्यान नहीं बात रही उस समय में यमुनगर में ही था वृंदावन आश्रम में यमुनानगर वाले आश्रम का नाम है वृंदावन आश्रम तो मेरे पास फोन आया कृष्णा मुझसे बात करना चाहती थी निर्मला ने फोन मिलाया फोन आया रो रो करके कृष्णा ने मुझसे फोन पे बात की और कहा कि महाराज मैं जानती हूं अपने जीवन को आज तक मैंने ऐसा कोई महान कार्य नहीं किया जो कृपा मेरे ऊपर अब हुई है आज हुई है जबकि कैंसर से पीड़ित थी कभी भी देह त्याग हो सकता था खाट पे पड़ी थी कैंसर रोग से पीड़ित थी उसके बाद भी रो रो करके आनंद के आंसू बहते हुए धन्यवाद किया मुझको महाराज मैं एक बात पूछना चाहती हूँ ऐसा मुझसे क्या शुभ कर्म बना है किस बात पे ठाकुर जिरीज है जो आज मेरे ऊपर इतनी कृपा हुई अब सोचो जो मन सैया पे पड़ा है आनंद के आंसू जिसकी आंखों में बह रहे हैं जो मुझसे फोन पे प्रश्न कर रही है ऐसा मैंने क्या शुभ कर्म किया है किस बात पर ठाकुर जी जो आज मेरे ऊपर कृपा हुई स्वयं सनकादिक ऋषि प्रकट हुए उनके सामने चारों भाई सनक संतन सनातन संत कुमार उसको दीक्षा दे गए मृत्यु से पहले गोरधन में जिनकी समाधि पंडित जी उनके साक्षर दर्शन हुए। और कहा अब तुम हरी शरणम हरी शरणम ये मंत्र जाप करो स्व दीक्षा देकर के अंतर्ध्यानों के चारों उसके बाद उसने हरी शरणम हरी शरणम ये कहना प्रारंभ कर दिया एक दिन उनकी भाभी चरण दवारी थी और कृष्णा लेटी थी रोग से पीड़ित तो थी हरी शरणम हरी शरणम जाप कर रही थी उनकी भाभी भी चरण दबाते दबाते वो भी साथ में लगी बोलने हरि शरणम हरि शरणम तो तुरंत कहा नहीं ये नहीं बोलना आपको जो आज्ञा हुई है महामंत्र की वही बोलना मेरे लिए जो आज्ञा हुई मैं उसको बोल रहे तुम हरि शरण मत जाप कर तुम वही करो जो तुमको आज्ञा हुई वो महामंत्र करती तुम महामंत्र बोलो और कुछ अनुभव की बातें जो मुझको बताना चाहती थी कुछ बातें बता नहीं सकी और देह त्याग करके कहा पहुंचो निकुंज में पहुंच गई कनक मंजरी नाम की सखी के रूप में प्रणीत हो गई निकुंज में एक सखी है कनक मंजरी राधारानी की उनमें लीन होगी जाकर के आत्मांस की गिरराज्य के तलहटी में जब उनका संस्कार किया ऊपर नीचे समझ जगह कंडे उपले थे मुझको जो समय दिखाई दे रहा था उनका रूप लावण्य एक बार कंडे उपले उतरवा करके बल्कि उनके भाई शायद यहां आए होंगे हरिश्चंद्र जी उनके भ्राता श्री हैं यहीं आए होंगे हर रोज आते हैं कथा वो भी मेरे संग मैंने उनको अपने पास बुलाया क्या हुआ आपको मैं दर्शन कराता हूं फिर उपले हटा करके फिर उनका हाथ मैंने चीता से बाहर निकाला फिर उनको दर्शन करा देखो ये कृष्णा है बाबा ने कहा था कि इनको कफन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी स्पेशल इनके लिए आएगा कफन और श्रृंगार और वही हुआ उधर रुक्मणी का विवाह मनाया जा रहा था उत्सव कथा में भागवत कथा में रुक्मणी विवाह उत्सव मनाया जा रहा था किच्छा में उत्तरांचल में किच्छा से सच्चा लोग आए हैं सब बैठे हैं, उध रुक्मणी विवाह का श्रृंगार अर्पण हो रहा था भागवत जी में उधर वो देह त्याग रही वही रुकमणी पे जो चढ़ी थी भागवत कथा में मैं के नाम से जो साड़ी चढ़ी थी जो भी श्रृंगार का सामान भेंट किया गया था वो सब ले करके मैं पहुंचा फिर मैंने निर्मला से कहा कि देखो बाबा ने जो कहा था ना स्पेशल श्रृंगार आएगा देखो आ गए श्रृंगार रुकमणी की तरफ से बनगी सदा सुहाग्य मैंने स्वयं उनको साड़ी पहनाई स्नान कराने के बाद पूरा श्रींगार किया मेहंदी लगाई पायल बिछुआ अंगूठी सब श्रृंगार बाबा किसी स्त्री को देखते नहीं छूते नहीं लेकिन बाबा ने भी अपना नियम को त्याग दिया उस समय उसको स्पर्श किया था यहां तक कि उसको कंधा दिया बाबा ने और जब हमने उसकी अर्थी की राज्य के तलहटी में नीचे रखी उस समय मैं, मैं भी देखकर हैरान हो गया वहां पर गिरराज जी की एक शिला पड़ी थी जो ध्यान नहीं दिया गया था तो अर्थी का एक गिर जी की शिला के ऊपर रखा हुआ था अचानक ऐसा संयोग बना था उस समय मुझ मेरे मन में भाव है देखो अंतिम कंधा स्वयं दे रहे हैं इस महान आत्मा को इसकी अंतिम विदाई के लिए अंतिम कंधा स्वयं श्रीकृष्ण गिराश्रू शालीग्राम स्वयं ठाकुर जी कंधा दे रहे हैं मैंने दिखाया हम खड़े लोगों को देखो गिरिराज ने भी कंधा दिया कितना लाड करते हैं प्रभु अपने भक्तों से करो सदा तीन की रखवारी और देखो उसकी जिंदगी का चमत्कार ये मैं सत्युक्त त्रेता द्वापरू की घटना नहीं बता रहा हूं अपनी आंखों दखी बता रहा हूं चंडीगढ़ पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था वहां डॉक्टर ने कह दिया कि ले जाओ क्यों मिट्टी खराब करे घर में ले जाओ जब तक जीवन है दस दिन महीने का घर में सेवा करो घर में ले आए उनको मेरे पास समाचार पहुंचा मैं स्वयं गाड़ी लेकर के उनके घर गया उनके परिवार वालों को मैंने कहा कि मेरी एक प्रार्थना है मेरा मन है कि इनका शरीर गोवर्धन आश्रम में छूटे है ब्रज में छूटे है घर विशेष श्रद्धा रखते थे नहीं तो कौन मानेगा बात को समाज का भय है रिश्तेदारों का भय नहीं तो लोग कहेंगे देखो ऐसी स्थिति में बहन को दूसरों के हवाले कर दिया सेवा करने से कतरा रहे हैं कोई कुछ कहता कोई कुछ लेकिन उन्होंने श्रद्धा होने के कारण से समाज की रिश्तेदारों की परवाह की स्वीकार कर लिया मैं गाड़ी में बैठा कर लेटा करके उनको गोर्धन आश्रम में ले गया कहा तो डॉक्टर कह रहे थे कभी भी श्री छूट सकता ले जाओ पेट में फोड़ा फूट चुका था कभी भी श्री छूट सकता था गोवर्धन गई जाकर के बिल्कुल ठीक हो गई कोई बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई थोड़ा भी सूख गया बिल्कुल ठीक जो मदद टपती थी वो भी बिल्कुल ठीक जब बिल्कुल ठीक हो गई तो उसके मन में थोड़ा सा एक लालच आया कि मैं अपने गांव वालों को दिखाना चाहती हूं कि ब्रज भूमि में संतों में भगवान के नाम में अध्यात्म में कितनी पावर है मैं दिखाना चाहती हूं मैं स्वयं अपने गांव में जाकर दिखाना चाहती हूं देखो मैं ठीक ठाक हो गई हूं मेरे पास फोन आया मैं बाहर कार्यक्रम में था तो मैंने मना कर दिया कि गांव में नहीं जाओगी अगर ठीक गई तो कृपा है ठाकुर जी की मैं तो उसको मुर्दा ही लाया था ब्रज के लिए वो तो उनके लिए मर चुकी थी अब ब्रज में ही रहना था लेकिन उनको लालच बना रहा कई बार फोन किया के एक बार हम गांव जाना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं लोगों को उसमें भक्ति बढ़ेगी लोगों में चमत्कार देखकर के श्रद्धा जगेगी लेकिन मैं ना करता रहा फिर उन्होंने दूसरी स्कीम उसके बाद भगवान का विवाह उत्सव हुआ उस विवाह उस, विवा, उस समय खूब नाची गिरिराज्य की परिक्रमा करने लगी कहां लेटी रहती थी गिरिराज की किस किलोमीटर की परिक्रमा कर दी बरसाने मंदिर में ऊपर सीढ़ियां चढ़ के अकेली गई नाचती गाती बिल्कुल ठीक लेकिन बराबर उनके मन में रहा कि हम गांव में जाकर के दिखाए देखो हम ठीक हो गए भगवान के नाम का चमत्कार लोग देखें तो उन्होंने एक नई युक्ति निकाली दोनों ने सलाह करके महाराज जी बाबा की बात को टालेंगे नहीं कैसे भी बाबा से हा करवा लो फिर बाबा के पास गए बाबा आया करते थे कृष्णा को देखने बाबा से पता नहीं कैसे उन्होंने हा करवा ली कि चलो कोई बात नहीं हुआ एक बार फिर निर्मला ने मुझको फोन किया बताया कि बाबा की भी हा हो गई अब बड़ों की बात में हम कैसे टांगे हमने कहा ठीक है जब बाबा की आज्ञा है तो ले आओ। दो साल बाद जब घर आई दो तीन दिन के अंदर अंदर फिर फोड़ा दोबारा दर्द प्रारंभ हो गया फिर फोड़ा हो गया दोबारा फिर मेरे पास फोन आया ऐसा हो गया मैं कहा छोड़ो जो भी हुआ अब जाओ वापिस गोवर्धन फिर उनको गोवर्धन ले जाया गया फिर सर छोड़ दिया भक्तमाल उन भक्तों की कथा है जिनके संग प्रभु ने अनेक प्रकार के खेल किए लेकिन आपको लगता होगा कई लोग कहते हैं ये जो कथाएं तो पुराने जमाने की है आजकल तो कुछ देखने में ऐसा आता नहीं आता है और कितने घटनाएं मैं अपने संग बीती बता सकता हूं यहाँ के लोग साक्षी हैं मेरा मन होता है कि सब लोग भजन करें सब माला जप करें और मैं सबको माला बांटता हूं और सब लोग करते एक बार मैं दस हजार रुपये लेकर के यहां से वृंदावन में माला खरीदने गया हर रोज लोग नीम लेते हैं माला जब करने का तो उस समय मैं बरसाना कुटिया में रहा करता था तो दस हजार रुपये लेके जब मैं गया तो मेरे मन में आया कि वहां दो दुकानें हैं और संतों की सेवा उन दुकानों से होती रहती है हमारे द्वारा हमको निमित्त बना के सब ठाकुर जी करने वाले तो जितना भी बिल बनता है मैं महीने दो महीने बाद उसको चुका देता था अब की बार मैंने पूछा उससे मेरे साथ दीदी जी भी थी जो इस समय गोरधन सुन रहे होंगे वो भी हमारी बात को वरणुदास जी भी हमारे संग थे आप भी थे हाँ पवन कुमार जी बैठे भी हमारे साथ थे और भी कई थे ध्यान कौन कौन थे काफी लोग थे हमारे साथ मैंने दुकान वाले को बोला जाकर कितना पैसा बना उन्होंने कहा आप दे तो गए थे मेहरान हो गया कि मैं तो आया अब कई महीने बाद दूसरी दुकान पर भी हमारा उदाहर चलता था आश्रम की तरफ से उससे मैंने पूछा कितना बिल बना उन्होंने भी यही उत्तर दिया आप दे तो गए थे मैं फिर मैंने सोचा हो सकता हमारे गुरु भाई दे गए हों पे कुटिया जाके गुरु भाई से पूछा उन्होंने कहा कि मैंने भी पूछा तो ये बात उनको दोनों को उन्होंने कहा दे तो गए थे मैंने इस समय सोचा कि तुम दे गए होंगे मैंने कहा कि मैं तो आए दो महीने बाद अभी तो कौन दे गया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 जो बात चली थी प्या लहसुन की ये खाद्य सामग्री हम इसको किसको मानते हैं तीन प्रकार के खाने की वस्तु होती हैं एक तो केवल देह को पुष्ट करने के लिए एक केवल मन को पुष्ट करने के लिए एक तन और मन दोनों को पुष्ट करने के लिए हुआ करती है जैसे चरणामृत है यह केवल मन को पवित्र करने के लिए होता है हृदय में भक्ति जगाने के लिए होता है भगवान का प्रसाद हृदय में भक्ति जगाने के लिए होता है सात्विक संस्कारों का उत्थान करने के लिए भगवत प्रसाद होता है उसमें स्वाद या देह की पुष्टि होती है यह भावना किया जाता और कुछ ऐसी खाद्य सामग्री होती है जो तन और मन दोनों के लिए होती है तन की पुष्टि मन की पुष्टि और कुछ ऐसी खाद्य सामग्री होती है जिसका संबंध केवल देह से होता है मन से नहीं मन के ऊपर उसका प्रतिकूल असर होता है देह पुष्ट अवश्य हो जाती है जैसे प्यालेस हो जैसे अंडा आप लोग खाते कितने देह की पुष्टि तो हो जाती है लेकिन मन के ऊपर इसका बहुत बुरा असर होता है क्योंकि जैसे खाओ अन्न वैसा होगा मन सात्विक रजोगुणी और तमगुणी तीन प्रकार का आहार है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन भीष्मा ने जब उपदेश किया मृत्युशया पर लेटे हुए द्रौपदी हंस पड़ी थी द्रौपदी ने दादा भीष्म से कहा कि दादा आज आप ज्ञान की बात कर रहे थे उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया था जब मेरा चीर हरण हो रहा था मैं पुकार रही थी दया की भिक्षा में आपसे मांग रही थी उससे हम अब कैसे मुंह लटकाए बैठ गए थे कैसे मौन हो गए थे कौन सी लाचारी थी आपकी उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया था मौन क्यों हो गए थे भीषम पितामा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि बेटी मैंने दुर्योधन का नमक खाया था द्र्योधन का अन्न खाया था द्र्योधन के अन्न खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी तो आज पवित्र कैसे हो गई कहते अर्जुन के बाणों से जो खून बहा उससे मेरा तन पवित्र हो गया द्र्योधन के अन्न से जो पुष्ट हुआ था शरीर वो खून के रास्ते बह चला अब मेरा पवित्र खून मेरे भीतर है इसलिए मुझको अब ज्ञान आया खाद्य सामग्री मानते से बात को लेकिन जो भक्त है जो अपने प्रभु की आराधना करना चाहते हैं वो इन वस्तुओं को ग्रहण न ना करें। नाम जप कर सकते हैं बहुत लोग कहते हैं कि नाम जप करेंगे तो ये सब छोड़नी पड़ेगी क्योंकि जरूरी है और कुछ भी जरूरी नहीं अभी तो नाम जप करो बहुत से लोग यहां बैठे होंगे संस्कार चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे जो लोग शराब भी पीते हैं और टीवी भी देख रहे हैं कथा सुन रहे हैं मैं कहता हूं तुम शराब पी रहे हो तो पियो मांस खा रहे हो तो खाओ मेरी बात मान लो नाम जप करते रहो 16 माला कम से कम महामंत्री या युगल मंत्र की जाप के 16 माला नाम जप करते रहो और कथा सुनते रहो गारंटी मेरी है शराब आपको छोड़ के भाग जाएगी मैं गारंटी देता हूं जितने भी हमारे यहां शिष्य परिकर हैं यमुनगर में शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो पहले शराब नहीं पीता था जो मांस नहीं खाता था जो प्याज लहसुन नहीं खाता था और यह भी सत्य है कि आज तक मैंने किसी को रोका नहीं शराब से रोका नहीं बहुत लोग तो हमारे पास यमुनगर वाले इसलिए नहीं आते कि शराब छुड़ा देंगे लेकिन सच कहता हूं आज तक मैंने किसी को नहीं कहा कि शराब मत पियो आज तक मैंने किसी को नहीं कहा कि मांस छोड़ दो आज तक मैंने किसी को ने कहा कि प्याज लहसुन छोड़ दो भाई इतना ही कहता हूं बस सत्संग में आते रहो और नाम जब करते रहो जब तुम्हारा मन करे छोड़ देना नहीं मन करे पकड़े रहो और आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहता है कि मेरा मन छोड़ने का नहीं करता यहां तक कि शायद यहां बैठे भी हों मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका जानते हमारे सब परिकर उसको हरोशरा पीता था सारे लोग घर वाले भी पड़ोसी सब परेशान थे उसको मैंने कहा पियो शराब लेकिन पैसे मैं दूंगा मेरे पैसे से पीना ये मैं शास्त्र से उल्टी बात कर रहा हूं कभी कभी करनी पड़ती है आपद धर्म इसको बोलते हैं कि मेरे पैसे से पीना पियो पी शराब जब भी पैसे खत्म हो मेरे पास आ जाना मैं दूंगा पैसे और पियो शराब और मैंने दे भी दिए अगले दिन मेरे पास आ गए जो पैसे मैंने दिए डबल करके मत टेक गए कहते आज के बाद शराब नहीं जय हो बस कथा में आते सत्संग में आते रहो ये सत्संग ऐसा पावरफुल है तुमको सुधरने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी मन अपने आप ही सुधर जाएगा कितने लोग हैं इस यमुनगर में कितने क्या सभी ऐसे थे जितने मेरे पास आए जुआ तक तो खेलते थे शराब पीते थे मांस भी खाते थे जमुना जी में शराब की थैलियां ठंडी करते थे बताओ हरिद्वार गए बताते अपनी स्टोरी मुझको सब गंगा जी में डुबोते थे और आज आज स्वयं भी नाम जप रहे हैं और सबसे नाम जपवा रहे हैं यह है नाम का चमत्कार इसलिए कथा ना छोड़ो भागवत जी एकादश कंध द्वादश अध्याय उद्धौ श्री कृष्ण सम्माथ भगवान कहते हैं उद्धव से उद्धव मेरी प्राप्ति के अनेक साधन हैं उन सब साधनों का नाम लिया तप त्याग स्वाध्याय दक्षिणा यजन योग अनेक साधनों का नाम लेकर के अंत में प्रभु बोले ये सब साधनाएं भी मिलकर के मुझको बस में नहीं कर सकती जो केवल सत्संग सुनने वाला मुझको बस में कर सकता है केवल सत्संग भागवत जी आप क्या होगी पढ़ना 11 स्कंध बारवा अध्याय और कहा कि जद की जितनी भी आसक्ति हैं केवल सत्संग उनको नष्ट कर सकता है बस सत्संग ना छूटे जब बहुकाल करिए सत्संग बस अंतर है कई लोग एक बार के सत्संग से सुधर जाते हैं कई लोगों को थोड़ा ज्यादा सुनना पड़ेगा थोड़ा समय लग जाएगा समय भली लग जाए लेकिन धैर्य धारण करो सत्संग सुनते रहो अवश्य सुधर जाओगे पवित्र हो जाओगे बस सत्संग सुनो नाम का जाप करो और महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि मेरी पत्नी वृंदावन में गई थी वहाँ से ठाकुर जी को लेकर आई थी और हम सब से उनकी से हम सब उनकी सेवा करते हैं लेकिन मैं भगवान विष्णु जी को मानता हूँ जब मैं सुबह ठाकुर जी के सामने मंदिर में बैठकर आराधना करता हूँ तो ठाकुर जी का नाम कम निकलता है और भगवान विष्णु जी का नाम ज्यादा आता है फिर मेरा मन भटक जाता है मैं ठाकुर जी की पूजा नहीं कर पाता हूँ कृपया मार्गदर्शन करें देखो यदि सब मैं बता चुका हूँ सत्संग में जिन्होंने ध्यान से सुनोगा यो वई विष्णु स वई रुद्रो यो रुद्रा सहपिता महा एको मूर्ति स्त्रियो देवा रुद्र विष्णु पितामहा जो राम है वही कृष्ण है वही दुर्गा है वही शिव है वही नारायण है वही निराकार है वही सर्वत्व व्याप्त है जो राम दशरथ का बेटा वही राम घटघट -घट में लेटा उसी राम का जगत पसारा वही राम सब जग से ले एक ही तत्व तो, तो सब जगह व्याप्त है कभी कोई भेद न करो जहां आपका मन लगता हो वहा मन लगाओ जबरदस्त न करो हाँ घर में ठाकुर जी के बाल स्वरूप की उपासना है तुम विष्णु भगवान का चिंतन करते हो तो यही भाव करो कि मेरे विष्णु भगवान ही यहाँ बाल रूप में मेरे घर में भी राज्य हैं कृपा करके मेरे प्रभु मेरे नारायण वैकुंठ वैकुंठाधिपति जो मेरे हृदय में बसे हैं मेरे ठाकुर चतुर्भुज रूप में वही मेरे प्रभु मेरे अधिकारानुसार मुझ पर कृपा करने के लिए वही प्रभु नारायण बाल रूप में विराजमान हुए नारायण मानकर ही उनकी उपासना करो उनको कृष्ण ये मानो ही मत ये मानो मेरे प्रभु नारायण है बाल रूप में उपासना करो जैसे पतिव्रता स्त्री प्रेम एक से करती है जिसको पति कहते हैं लेकिन सेवा सास की भी करती है ससुर की भी देवर की भी जेठ की भी सेवा सबकी और प्यार दिल उसका एक से लगा है और उसी के नाते से सबकी सेवा करती है इसमें दिल तो केवल एक को दें राम कृष्ण दुर्गा शिव नारायण किसी को भी दिल एक को अर्पण कर दें उसी का चिंतन भजन लेकिन जब और और रूपों की चर्चा की बात आती है सामने मंदिर में जाते हैं तो यही मानो वही एक मेरा इष्ट देव इतने रूपों में विराजमान है मैं सब जगह जाता हूँ सबको प्रणाम करता हूँ हनुमान जी के मंदिर में जाता हूँ शिव मंद भगवान के मंदिर में जाता हूँ दुर्गा जी के यहाँ भी जाता हूँ सब जगह जाता हूँ बस यही मानता हूँ जहाँ देवियों के मंदिर हैं बस मेरी राधा रानी है ज्वाला देवी के रूप में मेरी राधा रानी मनसा देवी के रूप में भी विराजमान है और जहाँ हनुमान जी शिव के मंदिर में राम जी के मंदिर में नारायण मंदिर में जाता हूँ भाव करता हूँ मेरे ठाकुर जी इस रूप में यहाँ विराजमान है सिया राम मैं सब जग जाने कर प्रणाम जोर जग पाने <coughs> देखो तुलसीदास जी वृंदावन में आए वृंदावन में तो राम मंदिर नहीं कृष्ण मंदिर सर्वत्र जब कृष्ण मंदिर में प्रणाम करने लगे तो परशुराम नाम के पुजारी ने मजाक किया अपने अपने इष्ट को सभी नमाई मात अपने अपने इष्ट देव को सब मस्तक झुकाते हैं लेकिन कहा वो नुग्रह है जो दूसरे के केव को मस्तक झुकाता है मजाक था ये सच्चाई नहीं है ऐसा नहीं है एक मजाक तुलसीदास जी ने भी कहा ठीक है फिर यही रहा सर उठा लिया और ठाकुर जी से कहा मंदिर था श्री कृष्ण का राधा कृष्ण है कंधे पे हाथ दिए ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं इधर भी चार सखियां इधर भी चार सखियां इस अद्भुत रूप झांकी को दर्शन करके बोले क्या कहूं छवि आपकी भले बने हो नाथ तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बान लो हाथ कहा आप ही राम आप ही कृष्ण मैं जानता हूं लेकिन बात आ गई है व्यंग में कहा है तो मैंने उनके उनकी व्यंगोक्ति स्वीकार कर ली अब मैं आपको तभी मस्तक झुकाऊंगा जब आप उस रूप में दर्शन दे जिस जो रूप मेरे हृदय में बसा है तो कहा कि कित मुरली की तो चंद्रिका चंद्रिका कहते हैं राधारानी के मुकुट को कित मुरली कहां गई मुरली अंतर जहां होगी कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपियन को साथ और अपने जन के कारणे कृष्ण भाई रघुनाथ प्रगटोगे राम रूप ऐसी महाराष्ट्र में मंदिर है पंडरपुर में एक वहां सुनार थे वो शंकर जी की उपासना करते थे उनके हृदय में शंकर जी बसे थे अच्छी बात है लेकिन वहां जो मंदिर है मुख्य विठ्ठल ठाकुर जी श्री कृष्ण का मंदिर है उनसे और उनके भक्तों से ईर्षा करने लगे थे अज्ञानवश ही मन में आ गया कि शंकर जी सर्वोपरि है बाकी सब कुछ नहीं इसलिए सहज ही अज्ञान आने से ईर्षा हो गई ठाकुर जी से उनके भक्तों से भी मंदिर नहीं जाते थे और वहां पर सब कृष्ण भक्त ही हैं वह अकेला ही शिव भक्त था ईर्षा बस उद्वेश बस कृष्ण का ही चिंतन होता रहता था क्या है कृष्ण में चोर है रण छोड़ के भाग गया क्या क्या बातें लेकिन चिंतन कैसी भी सही करता कृष्ण का था चाहे ईर्षा से करता था ठाकुर जी के मन में आया कि इसको सबक सिखाना चाहिए इसको सच्चाई बता देनी चाहिए मैं ही तो शिव हूं तुम शिव रूप में मेरा ही तो चिंतन करते हो लेकिन शिव और मुझ में अंतर मानता मैं ही तो शिव हूं मैं ही कृष्ण हूं अब थोड़ा सा इसको शिक्षा देनी चाहिए वहीं पर एक सेठ की मन्नत पूरी हो गई सेठ ने मन्नत मानी थी मेरा अमुख कार्य हो जाए तो मैं मिठ ठाकुर जी को कमरबंध चढ़ाऊंगा सोने का कमर पट्टा कौधनी कह लो कमर बंध चढ़ाऊंगा ये भक्तमाल की कथा है कमर बंध चढ़ाऊंगा मैं इच्छा पूरी हो गई अब देखा कि सुंदर कोंधनी प्रभु को अर्पण करनी है इस समय सबसे अच्छा कारीगर सुनार कौन होगा तो वही व्यक्ति जो शिव उपासक था उसी के पास पहुंच गए भाई कमर बंध बनानी है ठाकुर जी की लोभ में आके बना नहीं पड़ी तो कहा कि मुझको नाप दे दो आप जाके नाप ले ठाकुर जी कमर कितनी मोटी है करना ना ये काम मेरा नहीं मैं नहीं वहां जाऊंगा मंदिर में आप ही जाके ले आओ, गए पुजारी जी से नाप लिया नाप दे दिया सुनार को सुंदर कमरबंध कमर पट्टा बनाया कौधनी बना दे सुनार से ली कुछ पैसे दिए कुछ बाद में देने थे गए ठाकुर जी को अर्पण करने कमर में आ तो गई लेकिन वो पीछे से बंध नहीं लग रहा था थोड़ी सी छोटी रह गई कैसे रह गई जैसे उखड़ से बांधते समय रस्सी मैया सौदा की छोटी रह जाती है दो उंगल छोटी रह जाती कमर बंद को फिर खुलवा